कांड सर्ग आध्यात्मरामण अयोध्यान सर्वा ये पृथ्वी तले ते पादुको सम्य निवेदय राघव गणयंदिवशा रगमनकांखया मनाब्रह्म पृथ्वी के जितने राजकार्य होते उन सबको वे रघुश्रेष्ठ भरत जी पादिकाओं के सामने निवेदन कर दिया करते थे गणयन दिवसाने वागमन कांक्षया तथो राम अर्पित मना साक्षात ब्रह्म इस प्रकार रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा में अवधि के दिन गिनते हुए वे राम में ही मन लगाकर साक्षात ब्रह्मर्षि के समान रहने लगे रामस्तु चित्रकूटाद्रवसन मुनिर्भिरावृत सीतया लक्ष्मणेनापी किचित कालमुपावसत इधर रामचंद्र जी ने भी मुनियों से घिरे रहकर सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर कुछ दिन बिताए सदा सदाया रामदर्शन ला साह चित्रकूट स्थित जामणे नामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर विराजमान सुनकर आसपास के नगर निवासी उनके दर्शनों की इच्छा से सदैव आया करते थे दृष्टवा तजन संवाद्याज तम गिरी दंडकार रामचंद्र जी ने उस भीड़ को देखकर और अपने दंडकारण्य में जाने के कार्य को भी विचार कर उस पर्वत को छोड़ दिया अन्वगा सीतया क्षत्रेश्रमोत्तम सर्व सर्वत्र संवास जन संवादवर्जित वहाँ से चलकर वे सीता तथा लक्ष्मण के सहित अत्रिमुनि के अतिम और जनसमूह शून्य आश्रम में आए जो सब प्रकार सुख सुखपूर्वक रहने योग्य था गुनिषुमुपासी भाषय तम तपोवनम दंडवत प्रणिपत्याह रामो हम अभिवाद वहाँ पहुँचने पर उन्होंने अपने आश्रम में विराजमान और संपूर्ण तपोवन को प्रकाशित करते हुए मुनिश्वर के पास जा उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा मैं राम आपका अभिवादन करता हूँ पृथुराज्ञा पुरस्कृत दंडका नगत वनवास मिशेना पी धन्यों मैं पिता की आज्ञा से कारण में आया हूँ इस समय वनवास के मिस से भी आपका दर्शन कर मैं कृता हो गया श्रुवा रामस्य से वचनम राम ज्ञावा हरि परम पूजया मा सधिवक्ता परमया मुदिह रामचंद्र जी के ये वचन सुन मुनीश्वर ने उन्हें साक्षात पर ब्रह्मजान उनकी अत्यंत भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा की